बंदे गुरु पद वंदे गुरुपद्द्वंदमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नित नंदसहोदित से नंदनंदन वंदे राधि चरणोद गोपीजन सयुत बिन्दा वन मनोहर कल्पतरु भ्यो लंग लंग के वाछाकैश्य कृपा सेवज पति पावनेभ्य वैष्णवभ्यो नमो नमः मूकं करोति नम मूक पंगो लिरी यहां वंदे परमंदमाधव वृंदावय तो सीदे वै पीया सच। भक्ति देवी सत्व नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चरतम देवी सरस्वती व्या तथोजो मुदीरे संकेतने कृष्ण कथोपदेशे गौरी अपत्र प्रकाशने सदाक्तगुरभक्तिक्त भक्ति प्रमोदोर दैय सदा पिभवग्नमीष्टद तीर्थास्पद शिव विरी तम शरण्यम भीतातिहम पनुतपालद्विपूथ वे महापुरुषते चरणरविंदम स्त्यादा दुस्तसुरीपी तरजल्षी धर्मीस्ज वचसा जरण्यम मेघोदित्यपित वधा वो वंदे महापुरशते चरण यत्द्लवनखचंदम छटा विस्फुरीत किदर्शी पूर्ण अनुरागर सारमूर्ति साराधिका कदा कृपा करो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनितानंदत गदाधर गौर भक्त गौरभक्तंद हरी कृष्ण हरी कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे आजानुलंबित लंबित भुजौ कन का बुद संगीतने कवितरो कमलायताक्ष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 नमा गंगे तव पाद पंकज सुरासुरी दिव्यूपुक्ति मुक्ति ददासी नि भावण सदा नम गतरंगरमणीयजटा कलापं गौरीर विभिषी तवाम तो भाग नारायण प्रियमन मदापहारम वरानसी पुपती भजवीषनाथ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे <coughs> बरियाने हरी लोको हितो लोकोहित नृप आत्मीत हो पुंसाम श्रोतव्यादि सुपर आत्मवीत सन्मत हो पुंसाम सत व्यादि सुजापरा शिशिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोपाजी ने बताए एक सदगुरु का सत्शिष्य सद्गुरु का खमता रहता है सत्शिष्यों का अंदर अपना औद्योग जो सेवा का अनुभूति दिव्य ज्ञान को उसका अंदर देने का क्षमता होता है एक सद्गुरु का अंदर सत्शिष्यों को उद्बुद्ध करने का सेवा में नियोजित करने का तत्वज्ञान देने का पूरा शक्ति भरपूर रहता है अगर शरणागत तो शिष्यों को दिव्य ज्ञान नहीं दे पाए तो ये गुरु ही नहीं है कृष्णम वंदे जगत गुरु जो श्लोक हमने उठाया था वो श्रीमद्भागवत जी महापुराण का परमहंस गुरु श्रीलत सुखदेव जी गोस्वामी परीक्षित महाराज का प्रशंसा कर रहा है। परीक्षित महाराज जी जो प्रश्न किए हैं ये प्रश्नों का भारी प्रशंसा कर रहा है परीक्षित महाराज जी सुखदेव जी को गुरु रूप में ग्रहण किए इसका प्रमाण है और श्रीमद भागवत गीता जी में अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण को गुरु रूप में ग्रहण किए हैं जब भी सक्ष संबंध है सक्षव भाव है दोस्त है फिर भी श्री कृष्णों को गुरु रूप में ग्रहण किए हैं इसका प्रमाण भी है श्रीमद भागवत जी में जब सुखदेव गोस्वामी जी का सामने परीक्षित महाराज जी क्वेश्चन किए थे काल बताया था उस बारे में अथो पृा संसिधिम जोगिना परम गुरुं। या ए गुरु पुरुष से हार्य मियमस्व सर्वथ ये प्रश्न सुनकर परमंश गुरु सुखदेव गोस्वामी बड़ा प्रसन्न भय बलराजन ऐसा प्रश्न होना चाहिए ऐसा प्रश्न ही जगत का मंगल के कारण होता है इसलिए ये प्रशंसा गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी कहे प्रश्नों को प्रशंसा किए लेकिन इधर जो है अर्जुन अभी लीला कर रहे हैं कि मोह प्राप्त होने का लीला में है लगता है कि अर्जुन मोह प्राप्त हुआ है उसका दिमाग में कुछ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कुछ घुसता ही नहीं क्या करे इसी अवस्था में भगवान श्री कृष्ण सामने हैं और सुनते रहें इसके बाद उत्तर होगा और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को गुरु रूप में गोहन किया कहाँ प्रमाण है बड़े गीता जी में प्रमाण है वहाँ बता रहे हैं अर्जुन बोल रहे हैं स्वाधिम तव प्रपण्यम स्वाधिम तम प्रपण्यम हमको शिक्षा दो हमको ज्ञान दो क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए तव प्रपण्यम यही गुरु शिष्य का ये तो यही तो विषय है शिष्य आत्मसमर्पण तो करेंगे स्वाधिम तम प्रपण्यम गुरु के सामने शरणागत तो हो जाए उसी को ही गुरुपाद पद्मों यथार्थ तो दिव्य ज्ञान तत्व तो तो ज्ञान को उपदेश देते ऐसे ही शास्त्र में ऐसे ही है शास्त्र में बताया गया कृष्णम वंदे जगतगुरुम, काल बताया था जे दुर्योधन दुशासन ये जो है ये तो इसका बारे में बताया गया तो ये तो आतताई हैं जरूर आतताई हैं क्योंकि किसी को किसी का घर में आग देना किसी को जहर खिलाकर मार डालना किसी का खेत संपत्ति को हरण कर देना अस्त्र लेके किसी को पीछे से मारने के लिए आना जुद्धो बगैर जुद्धों में तो कोई आतताई नहीं होता सामने सामने और फिर किसी का स्त्री को हरण करना ये सब आतोताई का लक्षण है और मनुसंहिता में हमारा जो आदि मानव है जहाँ से मानव ये नाम आया है मनुजी महाराज मनुसंहिता में सारे समाज का व्यवस्था दे दिया है उसमें लिखा हुआ है आतोताई को मारना चाहिए पूरा प्रमाण है लेकिन अर्जुन उल्टा बोल रहे हैं अर्जुन बोल रहा है कि नहीं हम मारना नहीं चाहते इसका कारण क्या है बोल एक तो बात ये यह धर्मशास्त्र है एक तो नीति नीतिशास्त्र है क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए सब है अर्जुन स्वाभाविक भगवान का भक्तो है ठीक है लेकिन फिर भी इधर जो बता रहे हैं कि हम ये लोगों को मारना मारने का हमारा इच्छा नहीं है हम मारना नहीं चाहते और एक ही साथ बोल रहे हैं आतोताई जद्यपि एते न पसवंती लोभ अपहत चेतसा कुलखय कृतम दोषम मित्रद्रोही च पातकम कथम न गेयमस्म पापा अस्मा निवर्त कुयृत दोषम प्रपश्यद भी जनार्दनः इसका पहले बताया था इधर आतोतायीन ये लोग आतोताई हैं यद्यपि ये आतोताई हैं फिर भी हम मारना नहीं चाहते और आदमी का अंदर में जब लोभ पैदा होता है ये लोभ जीवात्मा को अंधा बना देता है गीता में उत्तर भी है नरक की द्वार काम एषो क्रोध एशो रजो गुणो समव महासनो महापना विधि नैरीनम अर्जुन का प्रश्न आएगा अभी आया नहीं दीते दूसरा उद्याय में आएगा अथोकन प्रयुक्त अयम पापन चरति पुरुष अनिच्छन्नोपी वर्षे बलादीप नियोजित पाप करने की इच्छा नहीं है फिर भी जैसे कोई जोर जबरस्थी पाप में नियोजित करता है वो कौन है क्या है इसका उत्तर देने गया तो भगवान श्री कृष्ण काम ऐशो क्रोध एशो रजो समद बाबा यही पाप यही दुश्मन है सबसे बड़ा दुश्मन सबसे बड़ा दुश्मन यही है और ये जो लोभ किसी का अंदर में आए लोभ हरिकथा स्वर्ण में लोग भक्त संग में लोभ धामवास में इसमें कोई दोष नहीं है इसलिए नरोत्तम ठाकुर सुंदर इसका उत्तर दिया है क्रोध भक्त विदेशी जाने जब भक्त विदेशी हो उसका साथ उसका पास क्रोध का प्रयोग करो नहीं तो मुश्किल हो जाए ऐसा करके काम क्रोध लोभ मोह म दो सबका प्रयोग लेकिन नरोत्म ठाकुर माश्चर्यों का कोई प्रयोग दिखाया नहीं मास्चर्यो का कोई प्रयोग है नहीं क्योंकि मास्टर जो ऐसा एक चीज़ है दूसरे का उन्नति देखकर किसी का अंदर में जलन होना असहिष्णुता पैदा होना इसको बोला जाता है मास्टर ज्यो मास्टर का अंदर में सारे तमाम दोषों का समाहार है जितना सारे दोष है मशरता का अंदर सारे आ जाता है और नरोतम ठाकुर जी ने दिखाया उसका व्याख्या भी प्रार्थोना प्रेमभुक्त जिंदगी सारे व्याख्या भी है एक एक कीर्तन का ये अलग सा है अलग जगह लिखा है तो उसमें नरोत्तम ठाकुर मसरता का कोई प्रयोग नहीं दिखाया ये मसरता दोष दुरोधन दुशासन अर्थात अंधृत राष्ट्र का पक्ष में जो है सारे ये मास्टर जो दोष में डूबा हुआ है अर्जुन का कहना है यद्यपि ये लोग लोभ के मारे अपरित चेतसा चेतना लुप्त तो हो जाता बड़ा बड़ा पंडित बड़ा बड़ा ज्ञानी आदमी परिपूर्ण भक्ति में प्रतिष्ठित है उसका बारे में बोला नहीं परिपूर्ण भक्ति में जो प्रतिष्ठित है उसका लिए कोई गलती करना संभव नहीं जैसे अम्बरीश महाराज का कोई गलती करना संभव नहीं था संभव था अम्बरीश महाराज का जितना सारे इंद्रियां हैं मन बुद्धि से लेकर जितना सारे पौचो कर्मेंद्रियो पौचो ज्ञानेन्द्रियो टोटली एंगेज इन कृष्ण सेवा संपूर्ण रूप में समग्र रूप में नवविदा भक्ति में जोड़ा हुआ है कौन अम्बरीश महाराज पाप को लोभ को प्रवेश करने का कोई दार दो गेट दो तो यो प्रवेश करेगा लेकिन काम क्रोध लोभ मोह मधुमाश्चर्य को प्रवेश करने का कोई गेट ना मिले तो कहाँ से प्रवेश करेगा संभव नहीं अम्बरीश महाराज कोई अन्यायी नहीं कर सकता जौनक महाराज कोई अन्यायी नहीं कर सकता संभव नहीं क्योंकि इन लोगों का पूरा भक्ति जगत का आचार्य है लेकिन शास्त्रों में उपमान है बड़ा बड़ा ज्ञानी है विद्वान है उनका भी गलती हो गया वह नहीं वैशिष्ठ जी ज्ञान मार्ग का है वो गलती किया ऐसा हम नहीं बोलते शास्त्र में प्रमाण है चाहे कहावत है मुनीनाम च विभ्रह्म ऐसा कहावत है सिल बामगोशी मेरा सुंदर व्याख्या करते थे हम भी एक ही बात बोलते हैं बोलते मुनीनाम च विभ्रह्म इसका मतलब ये नहीं कि वैशिष्ट मुनि वो मुनि वो मुनि सब गलती कर दिया वो हमारा लिए लाइसेंस मिल गया हमारा लिए भी लाइसेंस मिल गया वो मुनि किया तो हमने किया क्या, क्या, क्या दोष है ऐसा मत समझो मुनि नाम छब्रमा इसका भक्ति पर व्याख्या ये होना चाहिए कि महाराज ये सब ज्ञानी जो सिस्टम मुनि आदि सब गलती करने का बहाना किया उसका प्रमाण शास्त्रों में लिखा हुआ है और भक्तों लोग जो भक्ति मार्ग में अनुशीलन करते करते गुरु वैष्णव का अनुगत्व में भगवत धाम में जाना चाहता है अनंत काल का समस्या का समाधान करना चाहता है तो क्या बोलेगा वो बोलेगा इट इज ए काइंड ऑफ माइल स्टोन ये माइल है जैसे हम जाना चाहता है दिल्ली अब बोले कितना किलोमीटर आया लिखा हुआ है कि महाराज अभी 800 किलोमीटर हुआ अभी बाकी है 700. तो भक्ति मार्ग का जो है शास्त्रों में बहुत सारे विचार हैं भक्तिपथ यह कंठ कोटि रुद्धो भक्ति पथ जो है करोड़ों करोड़ों करोड़ों कांटा बिछाया हुआ है भक्ति पथ में करोड़ों करोड़ों कांटा बिछाया हुआ है हिम्मत है तो धीरे धीरे गुरु वैष्णव का अनुगत में एक एक करके चुन चुन के आगे चलो धीरे धीरे भक्तिपत यह कंटक कोटिरुद्यो हा हा कौ जामी विकलह कलह इत्यादि श्लोक है सुंदर तो इधर जो है वैशिष्ट मुनि या तो विश्वमित्र मुनि आदि एलो का जो भूल करने का जो व्यवस्था हम लोग देखते भूल किया इसको ये समझने से ठीक है कि ये भूल जो गलती किया ये गलती हमारा जिंदगी में ना आए इसके लिए सावधान होना चाहिए अंग्रेजी में एक कहावत है क्या है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हमारा भी, हम आगे एक व्यक्ति को बोला हे बीमार पड़ जाएगा तू ऐसा क्यों कर रहा है बोला महाराज बीमार पड़े तो देखा जाएगा हम ठीक कर लेंगे दवा देके बोलेगा ना ये बुद्धिमानी नहीं हुआ ये बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं हमारा ये चीज़ ना होए जिंदगी में ये अच्छा है हमारा गलती हो गया ब्रह्मचर्य अवस्था में संन्यास अवस्था में गलती हो गया ठीक है हम कर लेंगे ठीक ये ठीक नहीं flawless spotless भजन होना चाहिए साधक जीवन में जो spotless कोई कलंक ना रहे ऐसा विशुद्ध हो भाव लेके आगे चलना है गुरु वैष्णव का अनुगत्व होने से स्वाभाविक हो जाता जितना है जितना सारे फॉल्ट है जितना सारी समस्याएँ हैं वो किस लिए होता है भले एक ही कारण अनुगत्व का अभाव वास्तव अनुगत्व नहीं है अंतर से गुरु वैष्णव को ग्रहण नहीं कर पाता बाहर में करता अंतर से गुरु वैष्णव को 100 परसेंट ग्रोहण नहीं कर सकता संभव नहीं यह ऐसा ही है परम उजवा सिदर महाराज जी का सामने एक एक भक्तों जाके बोल रहे हैं महाराज आपका सामने जो दंडवत करके अभी गया ना ये साधु बड़ा अच्छा साधु है निष्कपट एकदम इतना सुंदर भजन करता है श्री सिद्धर महाराज ने मुस्कुराकर ये उत्तर दिए हाँ हाँ ये निष्कपट है लेकिन ये जान ये जानकर रखना जे बद्धजीवों का निष्कपटता का अंदर भी कपटता है सीधर को सिमा बोलते थे बद्धजीभ जितना भी निष्कपट है उसका अंदर में थोड़ा कपटता का गंदगी रहेगा वो गंदगी जब तक रहेगा तब तक भी सिद्धि नहीं मिलेगा अर्जुन ये बात बुआ बड़ा, बड़ा सुंदर बात कह रहे हैं कि ठीक है लोभ के द्वारा चेतना उसका हरण किया गया यही तो होता है न रामायण में देखो शाक्षात राम जी पर अखिलेश्वर इनके जो पत्नी सीता देवी क्या सीता देवी कौन है शाक्षात तो लक्ष्मी हैं जिनके चरणों में अनंत जगत का ब्रह्मांडों का जितना सारे संपत्ति है धन दौलत है उसका चरण में लुटपूट होता है अब हमारा क्वेश्चन है ठीक है लेकिन वनवास में जब राम जी गया बाहर सीता देवी क्या सोने का हरिन हिरन देखा, उसका अंदर में क्यों लोप पैदा हुआ क्या कारण है वो तो साक्षात लोक है इसका आनंद तो ब्रह्मांडों का सप्तोस जो उसका ही है ये भी एक बहाना इसके अंदर में लोभ जैसा एक ठो चीज़ आया ठाकुर जी के इच्छा से और लक्ष्मण को बोले इसको पकड़ के हमारा फसलाओ लक्ष्मण बोले ये सब दरकार नहीं ये सब तो ये जगह ये राक्षस का जगह है क्या कुछ है तब तो ऐसा कुछ बात बोलना बोली सीता जी तो लक्ष्मण जी का मन में बड़ा धक्का है जाने के लिए मजबूर हो गया ये भी एक बहाना अगर ये सिद्धांत तो होए सीता जी का अंदर में इतना लोभ है कि सोने का सीता का लिए दौड़ा दीवार को दीवार को उसका पीछे दौड़ कराया तो सिद्धांत तो भूल हो जाएगा लीला पुष्टि के लिए तो दरकारी है नहीं तो हो ही नहीं सकता तो ये लोभ अपहत चेत चेतना लोभ के द्वारा अपहरण हो जाता है शास्त्र में बहुत प्रमाण है और इसके द्वारा ये युद्ध समुपस्थित हुआ है जद्यपि ये धर्म युद्ध है फिर भी अर्जुन ये सब बातें को चिंता नहीं कर रहा है अभी उसके अंदर में दुर्बल आ गया दुर्बलता आ गया भले इसके द्वारा युद्ध के द्वारा तो अपना ही खानदान है एक दूसरे का विरुद्ध में लड़ेगा तो खानदान तो उजाड़ हो जाएगा आकुल क्षय कृतम दोषम मित्र द्रोहिच्छ पातकम् दोस्तों को अपना खानदान को उजाड़ करने के लिए जब युद्ध में मरना पड़ेगा तो दोस्त आएगा कथम न गेम असमि पापात आसमान निवर्त तुम भले ये पाप से हम लोग निवृत्ति क्यों नहीं हो रहा है ये निवृत्ति होना जरूरी है कुलों क् हो जाए तो इसमें बड़ा सारे दोष आ सकता है खानदान उजार जाए पूरा कुल को खय हो जाए तो उसमें बहुत सारे दोष आएगा इसका भी विचार दिखाया धीरे धीरे कैसे आएगा पहला बात तो ये है जब युद्ध होगा उसमें युद्ध कौन कर रहा है मतलब सब नौजवान सब आदमी आया है ना स्त्रियां तो आई नहीं युद्ध करने के लिए किसी का स्वामी किसी का बेटा किसी का भाई यही तो आया है चाहे नौजवान भी है बुढा भी है बीच उम्र वाले भी है बहुत सारे हैं, पितामा विश्व सबसे उम्र वाले हैं लेकिन आएगा तो वो लोग और जब युद्धों में सारे समाप्त हो जाए युद्धो तो जो रेसिड्यू है तो समाज में बहुत सारे पुरुषों का मौत हो जाए उसका बाद स्त्रिया रह जाएगा और जिसका कोई स्वामी नहीं है किसका भाई नहीं है ऐसा ही होगा और कुलो खय प्रणसंति कुलो धर्म सनातना सुनातन सुनातन शब्दों का व्याख्या ये है सदा तनोति इति सुनातन जो धर्म नित्य है किसी ने बनाया नहीं अनंत काल से जो धर्मों का स्वरूप का कोई परिवर्तन करना संभव नहीं है इसी को सनातन धर्मों सदा तनोति तनोति मतलब विस्तार होना इसका विनाश कभी नहीं हो देखो दूसरा दूसरा धर्म का ख्रिश्चन धर्मों या किसी भी धर्मों ये जो धर्मो हैं उत्पत्ति है विनाश है लेकिन किसी प्रमाण है अभी शास्त्रों में कि हमारा सनातन धर्म का कोई सृष्टि होने का कोई इतिहास दिखाओ है नहीं सनातन धर्मो अनंत काल से है नित्य है उसका कोई विनाश नहीं कर सकता परंतु सनातन धर्मों का विरोध करे जो उसका विनाश हो जाता जदा देवेशु जदा कि देवेशु वेदेशु गोसु विप्रोसु ये सब जो है तो शास्त्र में बताया ये जो विदेश करे स्व आसु विनस्पति धर्मे च मई जो विद्वेषाह आसु विनस्पति जो वेद का विरुद्ध में ब्राह्मण वैष्णव सनातन धर्मो गौमाता और हमारा भगवान कह रहे हैं कि हमारा विरुद्ध में कुछ भी हमारा विरुद्ध में वो अगर जाए तो उसका कदापि उसका रहेगा नहीं कुछ एग्जिस्टेंस रहेगा नहीं जिंदगी भर के लिए मिट जाएगा मिटेगा रहेगा नहीं तो कुलों क्षय होने से इतना चिंता अर्जुन का क्या है तुम युद्ध करने आए हो खो युद्ध करो इतना तुम्हारा क्या बहाना बना इतना चिंता का है भले यही कारण है भगवान श्री कृष्णो पूरा श्रीमद भागवत गीता को अनंत काल के लिए शिक्षा को रखने के लिए एक बहाना कुल धर्म कुल का जो धर्म है सनातन धर्मो में जो सब नियम आचार निष्ठा है सारे टूट जाएगा आधर्मे नष्टिक कुलम आओ देखो लुप्तो पिंडो देखो क्रिया हो जाएगा किसी ने जो पिंडो आदि दान करे जो नियम है तो कोई नहीं खंडन में बचेगा तो कौन करेगा और जब पुरुषों का पूरा विनाश हो जाएगा स्त्री याति जो है कम बुद्धि ये क्या करे शास्त्रों में विचार है मनु जी भी लिखा स्त्री जाति कभी स्वतंत्र होना नहीं चाहिए मनु जी का ये विचार है स्त्री जाति को टोटल स्वाधीनता नहीं दिया जाएगा अगर दिया जाए तो उसका मिस होगा मनु जी का पूरा कह इसका लाखों प्रमाण है ये भगवान का ऐसा ही वो सृष्टि है उसमें ये लोगों का अंदर में ऐसा भाव है जो कभी भी किसी भी हालत छोटे मोटे कारण में वो मचल जाएगा मन संभव नहीं स्टेबिलिटी कभी कभी कदाचित एकाद देखा गया गार्गी मैत्रेयी ये सब जो उपनिषद में है ये कदापि इट्स ए रेयर केस कारगी मोतिक कत्तायनी लोपमुद्रा ये सब है, है? और धुती ये सब रेयर केस शास्त्रों में ये भी प्रमाण है ये जो लोपमुद्रा आदि जो है एलो का गायत्री स्का्टेड ये जो जैनवी है स्त्री जाति का तब की समय ये आश्चर्य की बात है इसका बात बोलने जाओ तो उल्टा हो जाएगा आदमी ऐसा क्षमता था लेकिन ये साधारण विषय नहीं है साधारण आदमी के लिए जो जनरल है इसका लिए नहीं है रेयर केस कभी कदाचित हो गया तो ये कुलो क्षय प्रणसंती कुलो धर्म सनातन है कुल क्षय जब हो जाएगा तो कुल में जो बड़े बूढ़े हैं, सब आचार विचार वाले हैं सो खानदान अगर उजर जाएगा तो मार्गदर्शन कराने वाले कोई नहीं रहे तो क्या होगा जैसे मठ है सब कुछ है ईट पाथर सब कुछ है मंदिर है ठाकुर सब है लेकिन गाइडेंस देने वाला अगर कोई नहीं है तो ये मठ मंदिर का क्या कोई होगा इसका व्याख्या तो पूरा किया है ना मठंती बसंती है छात्रा परमार्थिना परमार्थी जो छात्रों जो है वो मठ में रहे अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु वैष्णव पल पल में वो लोग गाइड करते रहेगा वो नियम के अनुसार बाल बाल विचार अगर बनाए रखो तो यू कैन कम आउट सक्सेसफुल तो वो, वो दिन दूर दूर नहीं है जो गुरु जी का आज्ञा हमने पालन किया फिर भी हमारा अंदर में तत्व ज्ञान प्रकाशित नहीं हुआ इट इज एब्सर्ड ये हो ही नहीं सकता ये हो ही नहीं सकता किसी जगह प्रमाण नहीं उपनिषद वेद महाभारत रामायण किसी जगह ऐसा प्रमाण नहीं यहाँ तक कि साक्षात भगवान रामचंद्र जी ये भी जो वैशिष्ठोमि का साथ आज्ञा पालन किए या तो विश्वमित्र मुनि का साथ गए तो एक एक बाल बाल आज्ञा का पालन करके दिखाए गुरु जी का आज्ञा का बिना एक शब्दों भी ऊपर नहीं बोलते थे एक दफे एक जगह कुछ सेवा चल रहा था और अचानक खबर आया कि दशरथ जी महाराज उस जगह उस उस जगह आए हैं तो स्वाभाविक राम जी का अंदर में राम जी बेटा है पिताजी को बहुत दिन से देखे नहीं तो पिता और बेटा का जो संबंध है इसका एक्सेलेंट उदाहरण है राम जी नीति का जो आदर्श है ये राम जी अनोखा और फिर भी राम जी का खबर आया है राम जी का कानों में आया है कि पिता दशरथ जी आए हुए हैं फिर भी एक बात भी नहीं गुरुजी को बोला जो गुरुजी गुरु आप अगर आज्ञा दे तो पिताजी को दर्शन करके आए जी कहा है थोड़ा ऐसा नहीं बोला एकदम मौन अंतर जान के गुरु अंतर जान के गुरुजी जी पूछे रामला को जो जब बुलाए नाम दप, नाम पकड़ के बोले आ जी तो बोले आपका अंदर में पिताजी का साथ दर्शन करने की इच्छा है तो आपको जाना चाहिए मेरा आज्ञा है आप जाओ तो आज्ञा दिया तब गया जब भगवान ऐसा उदाहरण स्थापन करते हैं औष्टोवक्र मुनि से पूरा का प्राप्ति करने का बहाना दिखाए, पर अकेले सर दिखाया श्री कृष्ण का क्या दरकार पड़ा कि चौसष्टी और सारे विद्या को आयत्त करने के लिए गया किस दर का पड़ा चैतन्य महापू का क्या दरकार पड़ा कि गंगा पंडित का पास गया क्यों गुरु गुरु ग्रहण गुरु किया चैतन्य महाप्रभु ईश्वर पूरी पात फिर सन्यास गुरु को ग्रहण किए सन्यास गुरु, गुरु। हैं ये जो लीला है सब स्थापन करने के लिए एक जो तो माइलस्टोन हम लोग देखें उससे शिक्षा ले ले और मार्ग दिखाने वाला अगर कोई नहीं है सारे समाप्त तो हुई खानदान लड़ाई करके उसमें क्या होगा गाइडेंस देने वाला कोई नहीं रहेगा और धर्मों जो सनातन धर्म का विधि है वो मार्गदर्शन करने दर्शन कराने वाला कोई नहीं रहे तो सब मिसगाइडेड हो जाएगा उल्टा रास्ता भी चलना शुरू कर देंगे जैसे आपका सोसाइटी का हालत हुआ कोई कुछ करे बोलने का नहीं अगर बोलने जाओ तो महाराज आप क्या कर रहे हो आप उपदेश कर रहे हो आप भी तो कर रहे हो तो ये बोलने का हिम्मत नहीं बड़ा मुश्किल हो गया तो इसमें क्या हुआ न अधर्मा भी भवत कृष्णो प्रदुष्यंती कुलस्त्रीय स्त्री जाति जो अकेला पड़ जाएगा तो उसका लोभ मन का फ्रिकल माइंडेड नो स्टेबिलिटी देयर इन देर माइंड मन में स्टेबिलिटी उतना नहीं रहता स्वाभाविक दूसरे पुरुष का संग हो जाएगा ऐसा कोई को पुरुष नहीं है शादी करने वाला क्या है ब्रज में भी ऐसा होता है ब्रज में स्त्री याति का संख्या इतना कम है कि ब्रजवासी ब्रजवासी नहीं है हैसी है ब्रजवासी का असली व्याख्या नहीं कर रहा है अभी जो व्याख्या प्रभुपा जी ने किए है और ब्रज में रहता है वो लोग क्या करता है बंगाल से बिहार से इधर उधर से लड़की को ले आ शादी करते हैं बहुत सारे सौ सौ हजार हजार बांग्ला से उसका खानदान का नहीं है कोई अब इसमें क्या है इसका जाति एक है दूसरे का जाति है वर्णाश्रम का बहाना वर्णाश्रम धर्मों का जो विधि विधान है मोनू जी महाराज क्या बोला भगवान श्री कृष्ण क्या बोला ये सब विचार देखो तो जो लोग मिसगाइड कर रहा है कि महाराज ये वारणाशम धर्म है क्या हुआ फॉरेन से कोई लेडी आया किसी ब्रह्मचारी ने शादी करके संसार किया क्या दोष है आपने क्यों ऐसा बोल रहे हम हर हालत में गलत है हर हालत में गलत है इट शुड नॉट बी होना नहीं चाहिए इसमें ब्लड भी खून भी उल्टा हो जाएगा सारे तमाम समाज में पर अत्याचार छा जाएगा श्री भक्ति तो माधव गुश्री महाराज एक दफे बोला था हम नाम नहीं बताएंगे क्योंकि इट्स ओपन टू ऑल हरी सुनेगा किसी संस्था ने स्पिरिचुअल संस्था गठन हुआ तो सिला भक्ति तो माधव गुश्री महाराज पहले से बोल दिया ये जो देख रहे जो संस्था गठन हुआ ये वर्णा ये वर्ण शंकर का फैक्ट्री हो जाएगा 30 चालीस साल 40 साल का पहले 40 साल ना तो कुछ ना बोल दिया ये देखोगे ये स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा ये बर्न, बर्नो शंकर का एक फैक्ट्री बैठ जाएगा कोई किसी को मैरिज करेगा संतान उत्पाद उसका कोई कोई ठिकाना नहीं कुछ नहीं ऐसा हो जाए अगर ऐसा समाज में हो तो उसमें क्या होगा धीरे धीरे जिसका जो खून है वो प्योरिटी नहीं यहाँ तक भी फल फूल जो आजकल जो हो रहा है हाइब्रिड का वो भी निषेध है वो भी होना नहीं चाहिए गोमाता का जो शंकर है ये भी निषेध है कान खुल के सुन लेना गोमाता को ऊपर भाटिंडा गौशाला गवर्नमेंट गौशाला में बहुत सौ सौ हजारों आदमी उपस्थित था मिनिस्टर भी था उसमें गोमाता को प्रवचन हुआ था पिछले गोपाष्टमी में ये पूरा चेतना का उद्बोधन होना चाहिए अंधेरा में रहना कोई बुद्धिमानी नहीं होगा पूर्व वैदिक नॉलेज का वैदिक ज्ञान का शास्त्रों का जो विचार है इसको परिपूर्ण रूप में वी शुड यूटिलाइज इस प्रॉपरली जब तक ये वैदिक शास्त्रों का विचार को विधि विधान को शास्त्रों का हमने अपना फायदा का लिए हम यूज करें तो उसमें उल्टा हो जाएगा शास्त्रों ऐसा विषय है जो ये शास्त्रों का ये विशेष करके गीता गीता का एक एक पॉइंट को उठाकर एक एक आदमी अपना मतलब का बात बोलते हैं समझा है मेरा बात एक एक जगह को उठाकर एक एक बात को बोलते हैं अपना सुविधा का लिए किसी अगर अन्य किया तो उनको किसी उनको किसी ने महात्मा ने बोला महाराज आपने ऐसा किया इसमें तो अव्यवस्था फैल जाएगा मिस अरेंजमेंट हो जाएगा इसमें आप किया बोले क्यों शास्त्र में ये है शास्त्र में ये है माला जपे साला ये जो श्लोक है किसका है हैं? ना ना ना ये है आपका नानक ना नानक और क्या है कोबिर कोबिर जी माला जपे साला ये श्लोक हाँ। कर जबे भाई जो लोग बदमाश हैं दुष्ट आदमी हैं वो इसी दो स्टैंडा को दे एक्सप्लेन फॉर देयर सेल्फिश एंड अपना स्वार्थ के लिए माला जावे सलाह कर जब भाई ये व्याख्या करते लेकिन इसका आगे पीछे व्याख्या नहीं करते इसका आगे पीछे देखो क्या बोला तो उसका उसका जो जवान बंद हो जाए, हमको याद नहीं है भूल गया थोड़ा आगे पीछे देख लेना हम तो गौड़ी सिद्धांत नहीं है बोल के इसको ज़्यादा याद नहीं रखते तो बात यह है कि जब स्त्रियाँ इस अवस्था में पड़ जाएंगी तो उसका क्या है उसका शुद्ध बुद्ध ज्ञान खो जाएगा और उसका बाद जो वर्ण शंकर का उत्पादन शुरू हो जाएगा अभी भी हुआ भगवान खोद गीता में गीता का शिक्षा जब भी प्राइमरी है गौर गौरव दर्शन जो है इसमें प्राइमरी तो पर परव को सिंह महाराज भी बोलते थे ये प्राइमरी स्टेज का फिर भी ये गुरुवर्गो स्थापन किए हैं अगर किसी का अंदर में गीता का बेसिक नॉलेज नहीं है वो जितना भी शास्त्रों मुखस्त करे उसका बिल्डिंग जो है स्पिरिचुअल बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए आधत्व जीवन जो बिल्ड अप किया गीता का परफेक्ट नॉलेज उसका अंदर में नहीं आया तो वो स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत मुखस्त ज्ञान है मुखस्त कर सकता है बस फटाफट मुखुस्त कर दिया लेक्चर कर दिया लेकिन गीता का बेसिक नॉलेज उसका अंदर में नहीं है वो दैट बिल्डिंग गोइंग तो टू बी कोलैप्सड उसका स्पिरिचुअल जिंदगी जो है वो टूट जाएगा कोलैप्स हो जाएगा जैसे फालतू नियम से बनाया गया बिल्डिंग इंजीनियर हो जाता है बहुत सारे देश में होता है तो ये जो है विधि जो है वर्ण संकर का पूरा निंदा किया गया परिपूर्ण रूप से गोमाता का जो वर्ण संकर है ये आपको अगर आपका सामने सच्चाई को पेश करें आप घबरा जाओगे कौन कौन चीज का बीज, बीज बीज बीज जो देखे कैसा कैसा करके गोमाता का शंकर होता है सिर्फ इतना ही रीजन है गौ का दूध ज्यादा चाहिए उसको जानकारी नहीं है कि ये दूस का दूध का अंदर में क्या क्या दोष रहता है जो साइंटिस्ट लोग है वो चुल-चुल कर विचार करके पागल हो गया अब पूरा दुनिया में हाहाकार मच गया कि वर्णोशंकर बंद करो इट शुड बी स्टॉप्ड अगर वर्णोशंकर चले तो दुनिया मरेगा शंकर गाय का दूध का अंदर में दोष रहता है बहुत किस्म का यहाँ तक कि कैंसर होने का चांस है बहुत चांस है और देसी गौमाता को अगर पालन करो ठीक सही ढंग से तो उसका अंदर से दूध जो दूध आए वो कम है उसीलिए ऐसा व्यवस्था लेकिन ये उचित नहीं है भैंस ज्यादा दूध देती है देती है इसीलिए भैंस का पालन गांव-गांव में ज्यादा होता है वृंदावन में गांव ब्रजवासी को पूछेंगे ए तू भैंस क्यों पालन करता है तू ब्रजवासी है महाराज क्या करे गुजर बसर कैसे चलेगा महाराज अगर गौ माता पालन करे तो उसमें दूध तो ज़्यादा नहीं होगा दूध बेच के तो हमारा गुजारा चलता है और भैंस का दूध तो ज़्यादा दाम है गौ का दूध गौ माता का दूध तो कम दाम है इसलिए ऐसा होता है अब पूरा वर्ल्ड में विशेष करके भारत में दक्षिण में उतर सारे जगह कॉमिटी गठन हुआ गुजरात में 20 हजार 30 हजार चालीस हजार गौ पालन करते एक एक महात्मा और ये लोग कमेटी बनाकर ऐसा विधान किया ब्रज में भी ऐसा हो रहा है नंदग्राम में वर्षा ये सब जगह संकेत में नियम हुआ कि गौमाता का दूध का ज़्यादा कीमती लगाया जाए कमेटी जो दूध खरीदता है दुधिया से खरीदता है डेली का दूध जो आता है दूध खरीदता है पूरा कमेटी है वो लोगों ने त्वर कर लिया कि गौमाता का दूध भैंस का दूध से ज़्यादा कीमत देके हम लोग खरीदेंगे तो इसका अंदर में भैंस पालन करने का जो विचार है ये धीरे धीरे हट जाएगा ये व्यवस्था हुआ काफ़ी रिस्पॉन्स भी आया है और इंडिया से जो देसी साढ़ है साढ़ जानते हो ये सांड को 40 लाख 50 लाख रुपया देके विदेशी लोग खरीद के ले जा रहे हैं वो भी ऑर्डीनरी सांड नहीं है आपको हंसी आएगा बोले कहां से ये सब न्यूज़ आया? 40 लाख 50 लाख ये देखे इधर से एक नंबर सांड, जिसको खिलाने पिलाने में बड़ा करने में लग गया कितना लाख रुपया कोई ठिकाना नहीं काजू किसमिश यह सब देते खिलाते और साढ़ जो होता है उसका अरे दूध तो देता है सांड गोमाता नहीं गोमा का अंदर गोमाता का अंदर जो बीज बीज जाएगा उसी का मुताबिक बच्चा जो पैदा वही तो दूध देगा तो ये अगर हर, ये अगर टगड़ा हो तो गोमाता का पिता जैसा हो बच्चा भी ऐसा होगा इसीलिए विदेश से इधर पहले से पैसा दे के रखता है ये सांड जो हो रहा है हमको देना तो धीरे धीरे रिश्वास ये थोड़ा बात बताया गौ का सेवा के लिए जो भी ये गीता का प्रसंग चल रहा है तो ये वर्ण शंकर जो है हर हालत में निषेध है और विवाहों का जो विधान है मनु में वो देख लेना ये कैसा कैसा विधान है और भागवत में प्रतिलोम ओलुलोम ये सब विचार भी है इसका भी बहुत सारे समालोचना हुआ है जो भी है ये सब है वर्ण शंकर स्त्रीशु दुष्टाशु वर्ष जायते वर्ण शंकर दुष्टा स्त्री जो है जिसको जो इंद्रिया को अपना इंद्रिया को बस में रखने का जिनका हिम्मत नहीं है वो क्या करे वर्ण शंकर पैदा करेगा क्योंकि सब खानदान तो उजर गया कोई है नहीं तो ये वर्ण शंकर के द्वारा दुष्ट स्त्री जो है इसमें वर्ण शंकर सारा समाज में फैल जाएगा और भगवान श्री कृष्ण जो बार बार बताएं, जो ये जो वर्णाश्रम धर्म जो है ये किसने किया भगवान श्री कृष्णों ने किया पहले सत्य में सत्य को और कृतयुग बोला जाता था इसमें समाज का सेग्रीगेशन का जरूरत नहीं पड़ता जरूरत नहीं हुआ था सब हंसो। जो जन्म होते थे वो सब हंसो, हो कि तेता का अंत होने गया तो उसमें से धीरे धीरे समाज को सेग्रीगेशन का जो प्रयोजन है ये अनुभव हुआ भगवान श्री कृष्ण खुद भी स्वीकार किए हैं ये वर्णाशम धर्मो हमने किए हमने व्यवस्था की है भगवान श्री कृष्णों नियम के अनुसार वर्णो एवं आश्रम चतुर्वर्णो मया सिस्टम गुणकर्म विभाग सह वर्नो और आश्रम जो सेग्रिगेशन ये एकदम 100 परसेंट साइंटिफिक विज्ञान भित्तिक है कोई भी लड़ाई करे उसमें उसको प्रमाण करने का हिम्मत नहीं है ये वर्णा सन्दर्भ बेकार है हमारा आज जो चलता है यूरो सोसाइटी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ भी करो खाओ पियो जो एन्जॉय योर सेल्फ एन्जॉय ये जो नियम है इसके द्वारा कुत्ता बिल्ली पैदा होगा और आदमी नहीं पैदा होगा मानुष अगर मानुष अगर जंतु का मानिक मापिक हो तो उससे अच्छा जंतु है क्यों भले ये जंतु के द्वारा समाज का उतना हानि नहीं हो सकता समाज में जंतु का संख्या वृद्धि हो जाए तो जंतु कहाँ तक नुकसान करेगा आपका ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा लेकिन ये अगर मानुष का शंका वृद्धि पाए फिर भी वो मानुष नहीं है मानुष कह का योग्य नहीं है उसके द्वारा नुकसान ज्यादा होगा बहुत ज्यादा नहीं ज्यादा तो फालतू बात बोला ये आप सोच भी नहीं सकते हो कहां तक नुकसान पहुंच सकता है जो गुरु वैष्णव का आंखें हैं दिव्य दृष्टि है वो देख सकता है समाज का आज जो हालत है ये कहां तक जाएगा अगर वास्तव बुद्धिमान हो तो अभी तैयार हो जाओ मौत के लिए तैयार मौत के लिए तैयार होना चाहिए ना मौत के लिए प्रिपरेशन हम लोग बचपन में बोलते थे परीक्षा के लिए प्रिपरेशन ले रहा हम परीक्षा के लिए प्रिपरेशन चल रहा है अब हम हम लोगों का शास्त्रों का कहना है साधु गुरु वैष्णव का अब मौत के लिए प्रिपरेशन लो क्या ये शरीर का विचार कर रहे हो मौत का लिए प्रिपरेशन कैसे अच्छा ढंग से हम शरीर को छोड़ेंगे इसका लिए अभी से तैयार कर लो पूरा मन में विचार जब हो जाए हो जाए बस तैयार गया प्रसाद जी वृंदावन में गया प्रसाद जी का नाम जानते हैं छप्पन वो होता है गोवर्धन में बड़ा अच्छा खासा संत थे और गृहस्थी गृहस्थी हमारा हिसाब में गृहस्थी जीवन यापन करते बड़ा पंडित कभी भी किसी से मांगते नहीं थे जो आता था वही उसी से गुजारा करते थे और कभी भी किसी ने बुलाए हरिकथा के लिए तो हरिकथा बोलते थे उसमें हजारों लाखों रुपया का प्रणामी पढ़ते थे और प्रणामी को इकट्ठा करके सब संतो महात्मा को लेकर एक जगह जाके बस भंडारा और हरिकथा भंडारा हरिकथा और पैसा का खर्चा करके घर खाली हाथ लौटते थे और मौत का प्रिपरेशन करते थे एक दफे जग्ञो करने करने कर बैठे तो ऐसा हो गया कि मरने का चक्कर आ गया लेकिन मरा नहीं और बाद में रोया भले उस दिन हम इतना तैयार था जाने के लिए इतना प्रिपरेशन लिया था उस दिन हमारा शरीर जाता तो अच्छा होता हमारा एक डॉक्टर भी हुआ था मायापुर में होम्योपैथिक डॉक्टर गौड़िया मठ का अस्तित्व नहीं है उस पार में किसी का अस्तित्व है बुढा है अस्सी पचासी दल का उम्र है बड़ा सुंदर ट्रीटमेंट करते थे वो ट्रीटमेंट करते थे प्रसाद प्रसाद पा घर जाते थे थोड़ा बहुत पैसा मिलता था मायापुर में बहुत दिन पहले का बात उसका एक दिन संकीर्तन हो रहा है आरती का भाव उसका शरीर इतना स्वस्थ हो गया एकदम बेहोश हो गया बस मानने के लिए लेकिन बाद में किसी व्यवस्था से मरान नहीं बाद में बहुत अफस किया उस दिन हमारा अगर मौत हो जाता है एकादशी का दिन था संकीर्तन चल रहा था संत महात्मा का अरे हमारा मौत नहीं हुआ तो मौत का लिए प्रिपरेशन होना चाहिए इधर जो है बताते हैं अर्जुन बताते हैं शंकरो नरका यो कुलानम अब देखो ये बताया निंदा किया शंकरो शंकर शंकर याति उत्पन्न हो इसमें क्या होगा शंकरो नरका योबो एबो स्टैम दिया गया स्टैम्प दे दिया शंकरो नरका योबो कुलों को नानम कुलच कुल को ग, कुल को नाश कर देंगे खत्म कर देंगे और ये नरक का दार है तुम शंकर शंकर प्रजाति को बढ़ावा दोगे तो इसमें क्या शंकरो नरका युव शंकर नरक नरक के लिए ही होता है और कुछ नहीं पतंती पितरो ही ऐसा लुप्त पिंडो द्रिया और पिंड आदि जो क्रियाक्रम है वो जो क्रियाक्रम वो तो लुप्त हो जाएगा कौन करेगा अगर कोई उसमें विधि विधान नहीं है जो सनातन धर्मों को मार्ग सनातन धर्मों का मार्ग दिखाने वाला अगर कोई नहीं है तो उसमें क्या हो सकता बोले उसमें अभी भी देखा बहुत पिता का पिंडो नहीं दान किया पिता का गया में जाकर पिंडो नहीं दान किया पार्श्वरिक भी नहीं करते कुछ नहीं बोलो वो, वो सब बेकार है बेकार है सब क्या है उसमें मानता ही नहीं फिर हिंदू बोल के परिचय था बोले हिंदू मानता नहीं और तो क्या होगा ऐसा बेका फालतू सब करते नहीं अब उसको प्रमाण भी दो मानेगा नहीं ये ये जो ये जो ये जो हमारा पृथ्वी है इसमें जो बारह घंटा दिन और बारह घंटा शाम ढाले बारह घंटा और जहां पितृ लोग है वहां क्या है एक साल में एक दिन होता है तो एक दिन का अंदर खाना खाना और पीने का पानी तो देना चाहिए वो देता नहीं बिल्कुल नहीं देते ऐसा तो करके पूरा समाज में अव्यवस्था फैले हुए हैं कौन किसको और मार्ग दिखाए कोई व्यवस्था नहीं है अशुद्ध भक्ति का भी जो विचार है ये तो गीता बेस गीता को बेस रखना चाहिए गीता फाउंडेशन जैसे एक बिल्डिंग उठे तो उसमें फाउंडेशन होना चाहिए उसका बाद उठेगा बिल्डिंग और नहीं तो होगा नहीं <coughs> और उसके बाद पतंत पितोरो ही ऐसा लुप्त पिंडो दखो क्रिया है सब लुप्त हो जाएगा विधि सब लुप्त हो जाएगा दोषोई रेतोई क्लोग नानम वर्णो शंकर कारकोई उत्साह जाति धर्म कुलोध धर्मा सुशाश्वतः शाश्वतो सनातन धर्मों का जो विधि भीदा, विधान है ऐसा करके वर्ण संकर का छा जाए उत्सन्न हो जाएगा मतलब बीच से निकल जाएगा पूरा विनाश हो जाएगा हालत तो बहुत खराब हो जाए और उत्सन्न कुलो धर्म मनुष्यनाम जनर्दन नरकी नियतम वासो इति अनुश्रमो जनार्दन हमने सुना है कुलधर्म अगर पूरा विनाश सृप्त हो तो सारे जो खानदान जो है नरक में नियतम वासम भवती इति अनु मतलब अनुगत्य के द्वारा परंपरा के द्वारा हम ये सुनते आ रहे हैं कि ये अगर कुल धर्म का उत्सन्न हो जाए तो उसमें पितृ पितृपितम जो है वो नरक में उसका वास हो जाता है पुत्रो कथाटा पुत्र शब्दों जो है उसका माने भी सुंदर है पुंग नामक नरक से उद्धार करने वाला को पुत्र बोले जाता है पुत्र किसको बोल जाता है पुंग नामक नरक से जो उद्धार करते उसका नाम पुत्र आज जो रक्षा नहीं कर पाते वो पुत्र कहना पुत्रो कहलाने का यज्ञ नहीं है पुत्र नहीं है और अर्जुन अभी भी उसका जवान बंद नहीं हुआ अभी भी चलते रहे उसका प्रवोचन और फटकारा लगाएगा कृष्ण भगवान अभी अहोब तो महत्प कर्तुम व्यवसिता वयम हम लोग बड़ा विशाल पाप करने के लिए समुदत हुआ है यद्राज्य सुख लोभे न हंतुम सज्जनम उद्ध अहो ब तो एक जो अब एक आश्चर्य हुआ वो अंदर में बड़ा अफसोस आया अहोब तो महत्प बड़ा पाप करने के लिए तैयार हुआ है हम लोग राज्योलोभ के लिए जद राज्य सुख लोभे न हंतुम सज्जनम बुद्ध था ये सज्जन बंधु बांधव जो है दो पक्ष में ये जो लड़ाई होने से मर जाएगा ये लोगों को मारने के लिए आया किस कारण है भले राज्यों का लोभ होगा राज्यों अनुशासन हम लोग राज्य राजधानी मिलेगा इसलिए है ये सज्जन सज्जनम उद्यता सज्जन मैंने वो अपना सब रिलेशन के बारे में कह रहे हैं बदराज्यो सुख लोभे नं तुम सज्जनमुदता यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्र शस्त्र प्राणय हों धातुराष्ट्रणे हनु ते क्षेम तरम भवे अगर अर्जुन कह रहे हैं कि अगर शस्त्रो सस्त्र लेकर धृतुराष्ट्रों का पक्ष रणवे हमको मारने के लिए आए फिर भी हम उसका प्रति जवाब देने के लिए हमारा इच्छा नहीं हम लड़ाई नहीं करेंगे ऐसा निर्णय कर लिया अर्जुन अर्जुन ने यह निश्चय कर लिया निर्णय कर लिया अब इसका बाद उसका प्रवचन का समाप्त हुआ अभी संजय हुआ जो संजय बोल रहे हैं संजय रिले कर रहा है सारे संजय इधर से बोल रहे हैं कि अंधित राष्ट्र जी को एवं उक्ता अर्जुन संख्य रथोपस्थो उपाविशत विसृज जो सरम चापम सोको संविघ्न मानसहा शोक के अभिभूत होकर समग्र रूपे विघ्न उपस्थित हुआ उसका हृदय में बेचैनी पैदा हुआ और एक बात ईसा इतना लंबा चौड़ा प्रवचन दे अर्जुन संख्य युद्ध समाप समपस्थित हुआ और रथोपस्थो रथ का ऊपर बैठ गया और विस्तृत जो चापम युद्ध करने के लिए जो अस्त है तीर्धनु सौरम चापम ये छोड़कर संपूर्ण निरस्त होकर बैठ गया जो हमारा धारा ये युद्ध संभव नहीं हम युद्ध नहीं करेंगे बड़ा भारी दोस्त का दर्शन किया इसको ये जो प्रथम अध्याय है ये प्रथम अध्याय का नाम दिया गया विषाद जोग अर्जुन का विषाद जोग और द्वितीय अध्याय से तत्व तो ज्ञान का बड़ा भारी शुरुआत होता है साइंटिफिक एकदम ये है विदेश में कोई भी फिलोसोफर ये गीता का विरुद्ध जा नहीं पाया गीता का एक एक प्रवचन का व्याख्या जो है सुनकर आश्चर्य हो गया वो लोग भी देखा जी ये विज्ञान भित्तिक है वो लोग आजकल भी मानना शुरू कर दिया हमारा समाज का जो नया जो समाज है युव समाज बहुत तर्क वितर्क करता है महाराज कितना डेवलपमेंट है देखो विदेश में यूरो सोसाइटी में देखो शिला सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर ने सुंदर प्रमाण दिखाया कृष्ण संहिता बोल के एक किताब है उसमें जो जैव धर्म विभिन्न जाएगा जे और उदार भक्ति मिनोद ठाकुर ने प्रमाण किया जे नया उत्पन्न हुआ जो समाज सभ्यता है बाहरी दृष्टि में बहुत अच्छा लगता है पहले क्योंकि उसका नियम नीति तो नहीं रहता फिर फिनेंशियल मटेरियल डेवलपमेंट के लिए ये लोग व्यस्त रहता भक्तमंद ठाकुर बोलता है वेट एंड सी तुमने इतना पागल है तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारा तत्वज्ञान नहीं है तुम भूत भविष्यत वर्तमान को देख नहीं सकते हो वेट एंड सी वेट करो और देखो ये जो अमेरिका का संभ्यता है दो ये दो सो सो साल पहले अमेरिका मिक्स मिक्सड जाति अमेरिका बोल के कुछ विशेष कोई जाति नहीं रेड इंडियन सब अफ्रीका से सब लेके मिक्स्ड खिचड़ी हाइब्रिड हाँ कोई जाति नहीं है एक भारत ही है जहां वाराणसम धर्मो प्रचलित होना संभव बाकी जगह नहीं तो ये जो है ये जो है इसमें भक्ति ठाकुर जी ने प्रमाण दिया कि वेटेंसी अपेक्षा करो इतना पागलपंती मत करो तुम लोगों का अच्छा लगता है कि यूरो सोसाइटी बहुत डेवलपमेंट है क्या डेवलपमेंट देख रहे हो कोई बिल्डिंग रास्ता एडवांस टेक्नोलॉजी ये सब देख रहे हो यही तो देख रहे हो लेकिन उन्नति बोल के अगर कुछ विषय मानव समाज में उपस्थित किया जाए तो स्पिरिचुअल इंप्रूवमेंट इसको ही उन्नति बोला जाता है सारे टेक्नोलॉजी जो आया है सारे टेक्नोलॉजी वेयर फ्रॉम विकेम जितना सारे टेक्नोलॉजी रॉकेट से लेकर दूरदर्शन से लेकर वो जो फोन तुम लगा रहे हो कहाँ से आए सब हमारा भारतीय दर्शन से आए यहाँ तक कि मैथमेटिक्स भास्कर कोनाथ सब ये भारत से आया है। मैथमेटिक्स जीरो जीरो अब इसका सारे ज्ञान विज्ञान अंकों जितना सारे है सब भारत से है जितना सारे जहाज से लेकर जो कुछ भी उत्पन्न हुआ सब भारतीय दर्शन से उधार लेके वो लोग बनाया राइट right ब्रदर्स क्या करते थे राइट ब्रदर्स दो भाई विदेश में वो करते थे ये पाखी ऐसा ऐसा ऐसा करके उड़ते हैं उसको देख के वो सोचा अरे महाराज ये तो पंछी तो बहुत सुंदर उड़ता है तो आदमी क्यों उड़ नहीं सकता आदमी का तो पंखा नहीं है बड़ा ठीक है व्यवस्था हो जाएगा हम लोग बचपन में खेलते थे ना पेपर से एरोप्लेन बना के ऐसा आ, उड़के। तो राइट बादर ने चिंता किया हो जाएगा ये भी व्यवस्था हो जाएगा फ्रैंकलिन ब्रेंजामिन फ्रैंकलिन वो भी विद्युत लाइटनिंग होता है ना मेघ बादल चमकता है उससे वो बिजली को पकड़ने का व्यवस्था किया है ब्रेंजामिन फ्रैंकलिन किया है ऐसा करके एक एक साइंटिस्ट देखो तो वो सब भारतीय दर्शन से लिया है क्योंकि भारतीय दर्शन में महाभारत भारत भागवत इसको देखो तो देखोगे कैसा मंत्र कर कर <coughs> मंत्र देकर एक अस्त्र को छोड़ा जाता था मंत्र देकर ये अग्नि अस्त्र ये जल अस्त्रो ये वायुवीय अस्त्र होता था ना कहाँ से आया अभी अभी जो मिजाइल छोड़ता है क्या करता है वो दूर में कोई सिग्नल है इसको टारगेट करके इधर से छोड़ दे दो हजार दो हजार पांच हजार किलोमीटर दूर जाके उधर ब्रास्ट होगा इसी तीर को इधर से छोड़ दे शब्द वेदी बांध शब्द किसने छोड़ा था दशरथ महाराज शब्द वेदी ये कहाँ से आया बोलो ये ये जो टेक्नोलॉजी है ये शब्द वेदी वहां आवाज हो रहा है उसको मंत्र करके छोड़ दिया जहां ये शब्द है और तीर घूम फिर कर वह जाके जहां से वो शब्द आ रहा है वहां जाके भेद करे हाँ तो आज कल जो मिसाइल का सिस्टम है मिसाइल यहां से मिसाइल किसी दूसरा कांटे में कौन सी जगह टारगेट करके छोड़ देगा वो मिसाइल उधर से जाकर उसी जगह जाके ब्लास्ट करे उसको उड़ा देंगे तो सब भारतीय दर्शन से आए ये मूर्ख है इसलिए दौड़ा है जो भी है आज एक दो श्लोक का चर्चा करके अभी छोड़ेंगे भागवत जी जो गीता भगवद गीता इसका द्वितीयोध्याय है ये संजय जो है यहाँ बता रहे हैं द्वितीयोध्याय में तव तथा कृपया विष्टमशु पूर्णाकुले क्षण विशीदंतमिदम वाक्यम मुवाच मधुसूदना तव तथा उसको ऐसा अंदर में जो भाव आया है बेचैनी आया है ये जो बैठ गया युद्ध नहीं करेगा इतना बड़ा वीर है अर्जुन जैसा जिसका नाम परंतपा, दूसरे को हिला देने वाला शक्ति है जिसका सौर चाप का नाम है गण्डीप वो आज ही इतना दुर्बल के छोड़ दिया अब युद्ध अपना कर्तव्य को छोड़ दिया अब विषाद ग्रुस्त तो होकर जब बैठ गया तो मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण श्री भगवान श्री कृष्ण बोलना शुरू कर दिया अभी इधर से गीता का प्रवचन शुरू हुआ वास्तव तो, श्री भगवान वाचो पहला क्वेश्चन है भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं कसमलमिदम विजमे समुपस्थित हम कहा से तुम्हारा इतना वीकनेस आया है? अनार्जो करम सर्गमिक और आर्जु जाति जो है वीर जो है वो कभी ऐसा नहीं करता तुम्हारा अंदर में ऐसा अनार्जम आर्जो जो है आर्जु जाति अपना कर्तव्य में निष्ठ है धर्म धर्म विचार में परफेक्ट है तो तुम्हारा अंदर में अनार्जुष्टम किसी अनार्ज्य इसका सेवा करता है तुम जैसा करते हो अनार्जुष्टम असर्गम इसमें तुम्हारा सर्गो सर्गो का रास्ता भी नहीं खुलेगा असर्गम अकीर्तिकरम तुम्हारा बदनामी हो जाएगा ऐ कहा से ये आया है ये तुम्हारा दुर, दुर्बलता जो है दौर्बल्य कसमेदम विषमे समुपस्थित हम में मतलब ये सिचुएशन है अभी युद्ध शुरू होने जा रहा है इसीलिए में ये शब्दों को यूज किया में मतलब जैसा अभी युद्ध शुरू हो जा रहा है पूरा रेडी हैवोचन कर रहे हो इसलिए भी में भीषमे समुपस्थित अभी क्रिटिकल सिचुएशन है क्रिटिकल सिचुएशन है इसमें कोई विचार करने का समय नहीं है अब तुम यह सब बना बना के प्रवचन दे रहे हो कहां से आया तुम्हारा यह सब इसका बाद काल जो बताया था ये बोल रहा है क्या बोल रहा है कृष्ण भगवान क्लब्यम मास्मागम अपार्थ हो नई तत् तो, तो तुम्हारा लिए शोभा नहीं देता क्लिप पुरुष भी नहीं स्त्री भी नहीं है तुम क्लिप जैसा बात करते हो क्लैब्य मासमागम अपार्थ ये पार्थो क्लब्य क्लिप का मापिक बात मत करो क्लिप का आचरण तुम मत दिखाओ तुम्हारा लिए शोभा नहीं देता क्लिप का व्यवहार क्यों हुआ इसका काल बताया था जो उपस्थित था वो जाने अगर स्त्री हो अगर तुम स्त्री होते तो दो चार वीर का जन्म दे सकते और वीर युद्ध के समय जाके वीर लड़ाई कर सकता तुम तो स्त्री भी नहीं है आप पुरुष होते तो ये सब बहाना नहीं बनाते जाके पूरा लड़ाई करो प्राण जाए पर वचन न जाए ये भी नहीं कर रहे हो पुरुष का मापिक बात नहीं बोल रहे हो तो इसलिए क्रैब्यम मसमाम ग पारता क्लब्यमास ऐसा करके भगवान श्री कृष्ण पहले से फटकार दिया फिर उसका अर्जुन का दो चार दस प्रवोचन है उसका बाद भगवान श्री कृष्ण का उत्तर धीरे धीरे होगा आज महाराज जी का बहुत सेवा है हमारा भी है वो इस तक रहे धीरे धीरे जो चर्चा हो रहा है इसको अगर आप लोग डाइजेस्ट कर सके हजम कर सके एसिमुलेशन कर सके म निश्चित है जो आप लोगों का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा गुरुवर्गो का अनुगत्व में जो गौड़ी पर सिद्धांतों विचार करने के लिए बैठे हैं हमारा हिम्मत नहीं है फिर भी गुरुवष्णों के कृपा के द्वारा तो हम निश्चित हैं ये विचार अगर पूरा परफेक्ट बैठ जाए तो आपको सुविधा मिलेगा और गीता का जितना तो जितना दिन इधर है तो थोड़ा बहुत प्रवचन होगा इसके बाद जो ड्यू रह जाएगा फिर हरिद्वार में कभी आएगा उससे फिर शुरू होगा क्यों दूसरी जगह चर्चा हो लेकिन आ सीरीज ऑफ डिस्कशन इज नॉट पॉसिबल फॉर मी बहुत आदमी बोलता है गीता का आपका सीरीज कोई डिस्कशन नहीं है विक्षिप्त तो आलोचना है तो सीरीज चर्चा हो जाए वो भी हिंदी में क्या वाइड सर्कुलेशन हो जाए गुरुवर्ग का चरण में दंडवध करके सागर महाजी को दंडवध करके सबक को पुत्र बांचा कल पुतुर्वशिकान पावन भ्यो वैष्णव नमो नमो सागर महाराज जी जब तक है तब तक हमको कान पकड़ के लाएगा एक <laughs> कान पर आ जाएंगे